ब्राह्मण बोलते हैं कि बाबा हम तुझे क्या कहते तू क्या करने लग जाता है। हम जान गए कि तेरा मोह तेरे छोरा में ऐसा करिए सब कर्म कांड की पूजा हम कर लेते तू जाकर अपने छोरे का मुंह देख ले अब जब भगवान बाबा जाने लगे छोरा का मुंह देखने के लिए उस समय ब्रजवासी ने कहा बाबा छोरा का मुँह देखने को ऐसे थोड़ी जाए तो बोले भाई कैसे जाए बोले सुंदर भगलमंद पेन काजल लगा इतल लगा चंदन लगा पुष्प की माला पेन तब छोरा का दर्शन करने जाना बाबा तो सच झट के तैयार हो गए उस समय बाबा ने पूछा हम कैसे लग रहे हैं। तो सका होने का बाबा तुम तो सोलह साल का छो, छोरा लग रहा है तुझे नजर ना लग जाए। इस तरह से बाबा जो है वो आ गए धराए और उस समय उत्सव मनाया गया जिसे कहते नंद उत्सव भूलभक्त वस्त्र भगवान की जय तो नंद उत्सव मनाया गया आनंद उमंग जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंदलाल की जय नंद लाल की हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की हाथी दीना गोला दीना और तीनों पाल की हाथी और पाल इस प्रकार से बड़ा सुंदर नंद बनाया गया तो नंद से पहले हम गर्ग समिता के गौलो कांड से झांकी रहते हैं किसे नंद कहा जाता है किसे उपनंद कहा जाता है किसे विश्व कहा जाता है तो सबसे पहले आता है गोपाल जो गौशाला में जो गायों का पालन करे उसे गोपाल कहा जाता है जो नौ लाख गायों का मालिक हो उसे नंद कहा जो पांच लाख गाय का मालिक हो उसे उपनंद कहा जाता है जो दस लाख गायों का मालिक हो उसे वृषभानु कहा जाता हैगा और जिनके पास एक करोड़ गाय हैं, उसे नंदराज कहा जाता हैगा इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बाबा का नाम क्या है नंदराज नंदराज और जहाँ गायों का पालन होता है उसे गौशाला कहते हैं और जहां एक करोड़ गायों का पालन हो उसे ब्रज कहा जाता है तो इस तरह से भगवान के बाबाजू का नाम क्या है नंदराज हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो खूब नंद मनाया गया नंद उत्सव मनाते समय बाबा को याद आया कि हमें कंस महाराज को कर देना है तो ये बात याद आते ही बैलगाड़ियों दूध दही मक्खन रखे और चलेंगे कहां गोकुल से मथुरा कंस महाराज को कर देने टैक्स देने क्यों कंस बड़ा था गोकुल का व्रज का बड़ा था जैसे कंस को कर देकर आ रहे थे तो रस्ते में वसुदेव जी मिला वसुदेव तो जी ने कहा हे नंदराज मुझे ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी आती है इस समय तेरे गृह कुछ ठीक नहीं है तेरे गोकुल और तेरे ब्रज में उत्पात होने वाला है इसलिए जा तेरे गोकुल तेरे ब्रज की रक्षा कर ले। बाबा तो माला सटकाए जा रहे हैं हे नरण मेरे छोरा की रक्षा कर दो हे नर्य मेरे गोकुल की रक्षा कर दो ये कहते जा रहे थे लेकिन बाबा से पहले पहुंच गई कौन मौसी पूतना इतना सुंदर कर पूतना आई मानो लक्ष्मी रमा देवी अपने पति नारायण का दर्शन करने आई हो उनके जन्म उस समय आई हो उस समय सब गोपियां नंद के भवन में जा रही थी यशोदा के पूतना भी चले गए और पूतना ने क्या कहा कि यशोधा बहन बधाई हो तेरे घर लल्ला को जन्म भय यशोदा जी सोचे पड़ गये कि मैं इसके कहां से बहन लगी अब मैं इसे कहूंगी तो कोई बुरा ना लग जाए तो होगी कोई चचेरी मुमेरी पोपेरी बहन कहीं ना कहीं से होगी हाँ बताइए हो। पूतना ने कहा कि मुझे तेरे छोरा का मुंह दिखा तो मैया ने कहा भार मैंने पालने में उसे सलाया तो इस तरह से जो है वो पूतना जब गई भगवान की तरफ तो भगवान ने पूतना को देख कर बंद कर ली जब भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली तो संतों की आंखें खुल गई एक संत ने कहा कि भगवान ने पूतना को देख के इसलिए आंखें बंद करी क्योंकि पूतना के नेत्रों में सूर्य चंद्रमा का वास है तो मान लो सूर्य चंद्रमा कह रहे हो कि प्रभु इस पापिनी को हम अपने लोक में आने नहीं देंगे इसलिए आंखें बंद कर ली एक संत ने कहा कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली भगवान ने कहा माखें माखन मिश्री खाने के लिए आई तो विष पिलाने के लिए आई है तो विष पीने का अभ्यास तो हमको तो नहीं है विष पीने का अभ्यास तो महादेव को है तो आँखें बंद करके कह रहे हैं कि महादेव आइए मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ और आप ही इस विष को पीजिए इसलिए आंख बंद कर ली एक संत ने कहा भगवान ने पूतना को देख के इसलिए आंखें बंद कर ली भगवान ने कहा मेरी आँखों में एक जादू है कपट मेरे सामने टिकता नहीं है तो अगर कई पूतना को पूतना को मुझसे नज़र मिलाएगी अपने राक्षस रूप में आ जाएगी तो मैया तो घबरा जाएगी तो भगवान ने कैसे नेत्र मिलाएंगे नहीं तो ये राक्ष रूप में आएगी नहीं इसलिए आंखें बंद कर ले एक ने कहा भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी भगवान ने कहा पराई स्त्री के संग आंखें मत मिलानी चाहिए तो रामा अवतार के अंदर भी सूर्य पंखा प्रेम भरा प्रस्ताव लेकर गई तो भगवान अपने प्रिय सीताजी सीताजी को देख रहे और सूर्य से बात कर रहे हैं तो भगवान ने कहा उस समय तो पत्नी थी अब तो छोटे से बालक छः दिन के हैं अभी कहाँ से पत्नी लाएंगे इसलिए आँखें बंद कर लो ई नारी से नजर नहीं मिलानी चाहिए इसलिए आंखें बंद, बंद कर ली कल्वा -कल्वा कर बंद कर तो तो बंद कर एक ने कहा भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली भगवान ने कहा माखन में खाने आया हूं कलवा कलवा जेर लेकर आई है इसलिए आंख बंद कर लेता ताकि जल्दी पिला इसलिए आंख बंद कर ली एक संत ने कहा भगवान ने पूतना को देख इसलिए आंखें बंद कर ली वो तो भगवान नेत्र बंद करके देख रहे थे भगवान जगह छूल रहते हैं भगवान ने आई तो माँ का काम करने के लिए तो इसे किस लोक में भेजू तो भगवान ने आंखें बंद करके जगह देख रहे कि इस लोक में से भेजना चाहिए लिहाजा भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली पूतना ने भगवान को उठाया छाती से लगाया और भगवान कृष्ण ने जो है पूतना के दूध को भी पिया पूतना के विष को भी पिया आगे बचा प्राण भगवान प्राण भी पीने लगे उस समय पूतना घबरा गई राक्षस रूप में आ गई और पूतना भगवान को आकाश मार्ग में लेकर चले गई फिर तो भगवान ने पूतना को छोड़ा नहीं उस समय भगवान ने दया आकाश मार्ग से पूतना को पटका छह कोष की थी कम से कम सत्रह अठारह किलोमीटर की थी इसने आधा आधा मथुरा और आधा गोकुल की सड़कों को जाम कर दिया इसने गिरा दिए सारे सारे वृक्ष गिरा दिए यहाँ के अब आप कहोगे कृष्ण उपनिषद में लिखे कि जितने वृक्ष लता पता है सब देवता ऋषि है तो क्या भगवान ने ऋषियों को मार दिया पूतना को फेंक कर बोले नहीं नहीं मारा भगवान ने उन वृक्षों को गिराया पूतना को फेंकने से जो कंस ने लगाए थे इस तरह से भगवान कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया तो सुखदेव जी कहते हैं भागवत के दसवें स्कंद के छठे अध्याय में पूतना उद्धार तो भगवान ने क्या किया पूतना का उद्धार कर दिया पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी इसका नाम था रत्नमाला जब भगवान वामन अवतार लेकर आए थे तो पूतना लगा कितना खूबसूरत बालक है ऐसे बालक को तो छाती से लगाकर दूध पान कराना चाहिए भगवान ने कह दिया तथा पर जब भगवान ने बहुमन अवतार में सब कुछ नाप लिया पूतना का तो उस समय पूतना ने कहा कि ऐसे दुष्ट बालक को तो छाती से जहर लगाकर पिला देना चाहिए तो भगवान ने क्या कह दिया तथा तो भगवान ने इसके दोनों वच्ण, वचनों को पूर्ण कर दिया अब हुआ ये कि बाबा भी आ गए और बाबा को तो कह दिया था वसुदेव जी ने तो ते तेरे गोकुल